रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक इकतालीसवा भाग सचेंद्र बोस अठारह से उन्नीस तक भारत में वैज्ञानिक तो बहुत है लेकिन उच्च कोटि के वैज्ञानिकों की बहुत कमी है सचेंद्रनाथ बोस ऐसे बिरले वैज्ञानिकों में से एक थे उन्होंने आइनस्टीन के साथ मिलकर काम किया और सूक्ष्म कणों के एक वर्ग बोसन का नाम उनके नाम पर रखा गया है सचेंद्र नाथ का जन्म 1 जनवरी अठारह सो चौरानवे को कलकत्ता में हुआ उनके पिता रेलवे के लेखा विभाग में कार्यरत थे शुरू में सचिंद्रनाथ भी उसी स्कूल में पढ़े जिसमें बचपन में कुछ समय के लिए रविन्द्र ठाकुर पढ़े थे बाद में सचिंद्रनाथ हिंदू स्कूल में गए, जहां उनके शिक्षक उपेंद्र बख्शी ने उन्हें गणित की परीक्षा में 100 में से 110 अंक दिए क्योंकि नाथ ने निश्चित समय सीमा में ही सवाल को हल करने के कई तरीके सुझाए थे स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद सचेंद्र ने इंटर की परीक्षा पास की और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया यहाँ उन्हें प्रफुल्ल चंद्र रे और जगदीश चंद्र बोस जैसे शिक्षकों ने पढ़ाया। सचिंद पढ़ाई में बहुत होशियार थे और उन्हें शरीर क्रिया विज्ञान की परीक्षा में एक सौ प्रतिशत अंक मिले उन्नीस में उन्होंने बी एस ऑनर्स की परीक्षा पास की और प्रामीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया की परीक्षा में बयानवे प्रतिशत अंक पाकर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया दोनों ही आश्रम पर बोस के सहपाठी मेघनाथ साहा दूसरे स्थान पर रहे उन्नीस सौ में जब सचेंद्र पढ़ ही रहे थे उनका विवाह एक चिकित्सक की बेटी के साथ हुआ 1916 में वे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस में व्याख्याता बने भौतिक विज्ञान विभाग में उनके पुराने मित्र और प्रतिस्पर्धी मेघना साहब भी उनके साथ थे दोनों नवयुवक गणित में प्रावीण थे और उन्होंने स्वयं शिक्षण द्वारा भौतिक विज्ञान में दक्षता हासिल की थी 1918 में बोस का पहला शोध पत्र द इन्फ्लुएंस ऑफ द फाइनाइट वैल्यूम ऑफ मैलिक्यूल्स ऑन द इक्वेशन ऑफ स्टेट फिलोसॉफिकल मैगजीन लंदन में छपा उनके अगले दो शोध पत्र पूर्णतः गणित से संबंधित थे साहा के साथ मिलकर बोस ने आइनस्टीन के थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी यानी सार्वभौमिक सापेक्षता का सिद्धांत वाले शोध पत्र का मूल जर्मन से अंग्रेजी में अनुवाद किया आइंस्टीन के ब्रिटिश प्रकाशक ने इसका विरोध किया परंतु आइंस्टीन ने स्वयं इन युवा भारतीय वैज्ञानिकों को अनुमति प्रदान की